दृष्टान विचार हुआ सूत्य में रजत का अध्यास और जपा कु का जो लालिमा उस पटिक में अभ्यास ये सब का विचार हुआ अभी दार्ष्टान्तिकों के लिए कहते हैं ननु सुध ठीक है रजताध्यास में सुजत रजता अध्यास हो सकता है क्योंकि वहाँ सादृश इत्यादि है होने पर भी अहंकारादे आत्मनी स न संभवती सुक्ति का रजत में अभ्यास हो सकता है किंतु तो अहंकार का आत्मनी स स अर्थात न संभवती तस्य तो अनुपत् कस्य कस्य अहंकार आत्म नत्मा में अहंकार का अध्यास होगा जी। तो कब होगा कि आत्मा अगर अधिष्ठान बने तो आत्मन अधिष्ठान तो अनुभव आत्मनि अहंकार से अपी अध्यास होना ठीक है तो ये पूर्व पक्षी कहता है उसी को पूर्व पक्षी समझाता है मतलब अधिष्ठान का क्या धर्म होने से उसमें अध्यास हो सकता है पूर्व पक्षी कहता है अधिष्ठानम ही अध्यक्ष मान सदृश अधिष्ठान अध्यक्ष मान अध्यक्ष मान अर्थात अध्यस्त अध्यस्त के जैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए अंश अधिष्ठान में दो अंश आना चाहिए एक सामान्य अंश एक विशेष अंश और जिस समय में, में भ्रम होगा उस समय में विशेष अंश का ज्ञान होता है नहीं होता है सामान्य अंश का आता है और विशेष अंश का ज्ञान होने से भ्रम का निराकरण होता है इसलिए अधिष्ठान में ये दो अंश होना चाहिए ये पहला आवश्यक है दूसरा हो गया परिच्छिम जो अधिष्ठान होगा वो परिच्छि होगा ताकि हमको उसी के ऊपर हम कुछ अध्यास करेंगे अपरिचिन्न में नहीं हो पाएगा और तृतीय होता है अध्यक्ष मानेन सह एक ज्ञान विषय को योग्य जो तो अध्यस्थ होगा भ्रम का समय में अध्यक्ष मतलब अध्यस्थ और अधिष्ठान ये दोनों एक साथ दिखना चाहिए अधिष्ठान का सामान्य अंश दिखता है किन्तु अधिष्ठान का सामान्य अंश सा अध्यस्थ के साथ मिल करके ब्रह्म में दिखे ऐसे उसमें सामर्थ्य होना चाहिए ताकि अध्यस्थ के साथ मिल करके एक ज्ञान का विषय हो परस्पर विरुद्ध होंगे तो एक ज्ञान का विषय नहीं बन पायेंगे ये तृतीय आवश्यकता अध्यस्य अध्यक्ष मानन सह एक ज्ञान विषयत्व निमित्त होना चाहिए को बोल रहे हैं ये अध्यस्त अधिष्ठान ये दोनों सदृश होना चाहिए क्या क्या सादृश्य तीन कह दिया <laughs> तो अंशद्वयत होना चाहिए अंशद्व मतुप अंशदय वाला होना चाहिए परिछिन्न होना चाहिए और अध्यक्ष माना एक ज्ञान विषय तो अधिष्ठान ये तीन धर्म आना चाहिए ये दिखा जाता है जहां भी अधिष्ठान होता है जैसे हम सुक्ति को कहेंगे सुक्ति में दो अंश है सुखि परिचिन्न है और अध्यक्ष माने न रजत न सह एक ज्ञान विषय तो इदम अंश के, के एक ज्ञान विषय होता है तो इसी प्रकार के किंतु आत्मा तो इस प्रकार की नहीं है आत्मा में आत्माशद भी नहीं है परिचिन्न भी नहीं है अध्यक्ष मानने अनुसार एक अज्ञान विषय विषय होता ही नहीं पूर्व कहता है सिद्धांत कहता है कि उचित अहंकारादी कार्य भी अज्ञान विकल्पिते एवं अध्यक्षते जो शुद्ध चैतन्य है उसमें कुछ भी अध्यास नहीं हो पाएगा तो और अहंकार कहने से ये कहीं अध्यास होगा अहंकार जीवो चिदाभाष बोल करके लेंगे वास्तविक अहंकारो कहने से ये बुद्धि का वृत्ति है और चिदाभाष कहने से वृत्ति में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है नहीं। कभी कभी जीव को अहंकार शब्द से कहा जाता है कभी कभी जीव को चिदाभास शब्द से कहा जाता है वास्तविक है की दोनों को मिला करके जीवो कहा जाएगा बुद्धि का जो अहंकार का वृद्धि होगी उस वृत्ति में जो चैतन्य का प्रतिबिंब होगा वृत्ति और वो प्रतिबिंब मिलकर के तो उसको जीवन आ जाएगा किंतु तो उसमें वो चिदाभास अंश का प्राधान्य रहने से ये वृत्ति अंश तो को गौण कर देते इसलिए मुख्यतः चिदाभाष को जीवन लेकर के व्यवहार करते हैं कहीं कहीं अहंकार को भी कहते हैं जीव शब्द से जानेंगे की अहंकार हुआ मतलब उसमें तो वृत्ति रहेगा ही रहेगा इसे जीव कहने से वृत्ति और चिरावास दोनों को मिलकर के जीवन कहने तो यहाँ कहते हैं कि अहंकार आदि कार्य अज्ञान विकल्पिते एवं अध्यास्यते। अहंकार आदि कार्य अहंकार कहने से वृत्ति ये शुद्ध चैतन्य में तो अध्यास नहीं होगा अज्ञान विकल्पित अर्थात तो अज्ञान चैतन्य के साथ मिलने के बाद ही जाकर के उसमें कुछ अध्यास हो सकता है विकल्पित कार्य कारण अव छिन्न एवं औचित कार्य जो होगा कारणो अवचिन्न में ही अध्यास होगा पहले दृष्टान्त देते हैं जैसे घट सकल मिट्टी में घट अध्यस्त तो है कपाल अवचिन्न मिट्टी में घट है इसी प्रकार कहते हैं यहाँ कारण घट और कपाल में कारण कौन होगा कपाल इसलिए हम कह देंगे की कारण अगर समझिए थोड़ा खिड़की हूँ सभी हो जाता है अच्छा वैसे कर दे थोड़ा उसका आवाज कम हो जाए वो कुछ काट काटपीट कर रहे हैं अच्छा तो जैसे अभी हम कहते हैं कि कपाल अवच्छिन्न मिट्टी में ही घट अध्यस्त है घट मिट्टी में अध्यस्त है किंतु सकल मिट्टी में नहीं कपाल अवच्छिन्न इसमें अध्यस्त है इसी प्रकार की जो अहंकार इत्यादि ये भी अध्यास होगा कहेंगे अध्यास मात्र के सब चैतन्य में ही होगा किन्तु निरवच्छिन्न चैतन्य में नहीं हो रहा है तो कौन सा होगा कहेंगे ये अहंकार इसका कारण क्या है कहेंगे अंतकरण अवच्छिन्न अभिज्ञा ये अंतकरण अवच्छिन्न अविद्या ये कारण है उसका कार्य हो जाएगा वृत्ति बुद्धि अविद्या का कार्य होगा वृत्ति तो अविद्या का कार्य अंतकरण अंतकरण बुद्धि कहे मन कहे कुछ भी कहे तो अंतःकरण कारण हुआ बुद्धि कार्य हुआ बुद्धि अहंकार तो अभी ये बुद्धि कहाँ अध्यस्त होगा तो अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य में बुद्धि अध्यस्त होगा तो जैसे कपाला अवच्छिन्न मिट्टी में घट अध्यस्त होता है इसी प्रकार की यहाँ जो अज्ञान विकल्पित एवं अध्यक्ष इसका अर्थ हो गया आगे कहते है कार्य से कारण अवच्छिन्व अध कार्य हो गया अहंकार कारण हो गया अंतकरण अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य में ही अहंकार अध्यक्ष होगा औचित क्या अच्छा अभी पूर्व पक्षी कहेगा कि अभी अहंकार अज्ञान में अध्यस्त हुआ अज्ञान चैतन्य में अध्यस्त हुआ तो होने से कार्य कारण समानाधिकरण होना चाहिए नया एक लोग भी कहेंगे ना समवाय सम्बंध अवच्छिन्न घटत्व अवच्छिन्न कार्यता अवच्छिन्द कारण कौन होता है कपाल कपाल, तो ये अभी समवाय सम्बंध कार्य घट कहाँ रहेगा कपाल, कपाल में रहेगा कारण कपाल को, को भी मुही रहना पड़ेगा रहेगा में तो कार्य कारण को समानधिकरण होना चाहिए तो इसी प्रकार के पूर्व पक्षी कहता है की अहंकार रहेगा अविद्या में क्यूँकी अविद्या का कार्य हुआ अविद्या रहा चैतन्य में तो कार्य कारण समानाधिकरण कहा हुए ये तो का अधिकरण में चला गया पहले ये विचार आया था तिरासी पृष्ठा का अंतिम पंक्ति में था सिद्धांत ही वहा कहा था ये जो कार्यो को आप कहते हैं कारण में रहा कारण चैतन्य में रहा तो ये कार्य भी परंपरा या चैतन्य में ही रहता है समुद्र तो रहने के रहने से ये समान अधिकरण मान लिया जाएगा कहा था एक बार तिरासी पृष्ठा में आया था अभी फिर ये विचार आ रहा है न चेतावता चेता दो मात्रा है नहीं है तो थोड़ा करना पड़ेगा न चैतावता समान भंग समान भंग हो गया क्योंकि कार्य रहा कारण में कारण रहा चैतन्य में सिद्धांत कहता है कि बिंब प्रतिबिंब और एक तद अभा बिंब और प्रतिबिंब यहाँ वास्तविक दोनों अलग नहीं है ये पंक्ति बहुत ज्यादा आगे पीछे के साथ थोड़ा ये सटता नहीं है यह पंक्ति यहाँ किन्तु तो वास्तविक क्या कहना चाहते है वृत्ति <स्थाथ> में प्रतिबिंबित तो होगा चैतन्य इसको कहा जाएगा प्रतिबिंब जो कि जीव होगा तो अभी जो अहंकार वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होगा वो चैतन्य ये कौन सा चैतन्य प्रतिबिंबित तो होगा कहेंगे अगर व्यापक चैतन्य जब अहंकार वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होगा उस वृत्ति को कहेंगे ब्रह्माकार वृत्ति क्योंकि उस समय में परिच्छेद का भार नहीं हो रहा है किन्तु तो साधारणतः तो जब तक तो हमको ब्रह्माकार वृत्ति बना नहीं हमको अहम आकार तो होता है तो इस समय में ये जो अहंकार वृत्ति हुआ इस वृत्ति में फिर कौन सा चैतन्य प्रतिबिंबित तो होता है जैसे दर्पण में हम जो पदार्थ देखते हैं हमको उसी पदार्थ का ज्ञान होता है इसी प्रकार की यहाँ दर्पण हो गया वृत्ति वृत्ति में हम परिचिन चैतन्य को देखेंगे तो हमको अहंकार वृत्ति होगा अपरिछिन्न चैतन्य को देखेंगे तो ब्रह्माकार वृत्ति होगा तो अभी जब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हुआ ज्ञान नहीं होता है तब तक तो ये जो अहमकार वृत्ति में जो प्रतिबिंबित तो होता है चैतन्य ये निरवच्छिन्न चैतन्य नहीं है ये अवच्छिन्न चैतन्य होता है अवच्छिन्न चैतन्य प्रतिबिंबित तो हुआ हो करके अहमकार वृत्ति मानते हैं वेदांत का मुख्य मत में कहते हैं कि ये दर्पण में कुछ है नहीं हमारा चक्षु जाकर के दर्पण से प्रत्यावृत होकर के बिंब को ही ग्रहण करता है तो बिंब को अगर ग्रहण करेगा इसी प्रकार की यहाँ वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है अवच्छिन्न चैतन्य अव चैतन्य प्रतिबिंबित तो होकर के जीव का जीवत्व का ज्ञान कराता है किंतु वास्तविक मुख्य मत में यहाँ वृत्ति में कुछ नहीं है जो प्रतिबिंबित हो रहा है अव चैतन्य वही वास्तविक जीव है जो बिंब है विवरण मत में बिंब ही जीव है प्रतिबिंब बोलकर के कोई पदार्थ नहीं है तो इसी प्रकार की यहाँ जो वृत्ति में अवच्छिन्न चैतन्य का जो चिटाभ दिखता है वो और जो अवच्छिन्न चैतन्य जिसका प्रतिबिंबित तो हो रहा है वो अवच्छिन्न चैतन्य अर्थात तो अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य उतना ही प्रतिबिंबित तो होता है मैं कहने से अंतकरण को लेकर के मैं मानता है तो अभी जो प्रतिबिंब हो रहा है और वो जो बिंब अवच्छिन्न चैतन्य ये दोनों वास्तविक एक ही है एक ही है कहने का अर्थ विवरण वाले कहते हैं कि यहाँ कुछ है नहीं जो अवच्छिन्न चैतन्य वो है ये पंक्ति वही कह रहा है बिंब प्रतिबिंब और एकत्व दोनों अगर एक ही हो गए तो फिर और दोनों कहा रहेंगे समान अधिकरण का विचार कहाँ से लाएंगे किंतु यहाँ दोनों कौन कौन हुए एक हो गया अवच्छिन्न चैतन्य और एक हो गया चिदाभाष ये दोनों एक हुए हम चिदाभ के स्थान पर अहंकार ले लें तो भी ठीक है एक हो गया अवच्छिन्न चैतन्य और अहंकार ये दोनों एक हुए प्रश्न आरंभ हुआ था अहंकार और अहंकार का कारण जो अंतकरण अवच्छि चैतन्य नहीं है अहंकार अहंकार रहेगा अंतःकरण में अंतःकरण रहेगा अवच्छि चैतन्य में प्रश्न हुआ था कि अहंकार और अंतकरण ये दोनों समान आश्रय का भंग हो जाएगा सिद्धांति कह दिया कि जो अहंकार और जो अवच्छिन्न चैतन्य वो अंतकरण को न लाया नहीं कह दिया कि अहंकार और अवच्छिन्न चैतन्य बीच में है अंतकरण अहंकार अंतकरण में अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य में अंतकरण कहने से हम अवच्छिन्न अविद्या को कहते हैं अहंकार अवच्छिन्न अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य प्रश्न हुआ कि अहंकार और अवच्छिन्न अविद्या अभ ये दोनों समान नहीं हुए सिद्धांत कह दिया कि अहंकार और अवच्छिन्न जो चैतन्य ये दोनों एक है बीज वाला कोई उसको कुछ लिया नहीं विचार में इसलिए ये पंक्ति बहुत ज्यादा इसके साथ मतलब उसका आगे पीछे मेल नहीं है कि ये पंक्ति का तत्व वही है कि कहना चाहते हैं वेदांति वाले कि वास्तविक अवच्छिन्न चैतन्य ही जीव है और वही जब अवच्छिन्न उसका हट जाएगा बुद्धि से तो निरवच्छिन्न चैतन्य हो जाएगा और ब्रह्म हो जाएगा प्रतिबिंब का स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं किया जाता है ये पंक्ति का उतना तात्पर्य अंश है तस्मात अहदि अधिष्ठान चैतन्यस्य अभिधेयत्वादी सम्भव ये जो एक ज्ञान विषयत्व योग्य बोल करके एक पूर्व पक्षी कहा था अधिष्ठान जो होगा अध्यक्ष के साथ एक ज्ञान विषय योग्य होगा जी। किन्तु तो पूर्व पक्ष कहता कि आत्मा निरवच्छिन्न है तो किसी के साथ मिलकर के ज्ञान का विषय नहीं बनेगा सिद्धार्थी भी उसका उत्तर देता है तस्मात तो कहते देने से अहंकार आदि अधिष्ठान का जो चैतन्य है ये अवच्छिन्न होगा ना निरवच्छिन्न होगा अवच्छिन्न होगा होगा छिन्न होने से अभिधेयत्व आदि संभव जो अवचिन्न हो जाएगा वो अभिधेय बन जाएगा और प्रती तो कहेंगे ठीक है ये अभिधेय होने पर भी प्रतितितो तो घटादि व्यावृतत्व कारण अभी जो अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य होता है उसको इदम जैसे घट को इदम कहता है ऐसे अहंकार अवचिन्न चैतन्य को इदम त्वेन नहीं कहेगा उसको तो अहम न कहेगा तो कहते हैं प्रतितितो घटादि व्यावृतत्व कारण घटादि अर्थात इदम त्वेन तो तुन उसका कभी ज्ञान नहीं, तो तो तो तो नहीं।, नहीं होता है अहम तो है ना ज्ञान होता है तभी अधिष्ठान बन रहा है जो अहंकार का अधिष्ठान चैतन्य और जैसे अहंकार में कभी ईदंत ज्ञान होगा अहंकार में कभी ईदंत अहम तो होगा तो यहाँ सिद्धांत कह रहा है कि जैसे अहंकार में अहं तो ज्ञान होता है कभी ईदंत नहीं होता है अभी अहंकार अध्यास हुआ है अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य में वहां भी कभी तो ज्ञान नहीं होता है <फंगेशन> जे, जे, जे, वहां भी अहंत तो ज्ञान होता है इसलिए एक ज्ञान का विषय बनेंगे दोनों में सादृश्य आया दोनों में अहंत तो ही होता है इसी को कहता है प्रतीति तो घटादि व्यावृतत्व कारण मतलब घटादि व्यावृतत्व तो, घटादि में ईद तो ज्ञान होता है इसमें ईदंत ज्ञान नहीं होता है इसलिए अहंकारादि भी आत्मन सादृश्य संभव अहंकार के साथ आत्मा का सादृश्य हो जाएगा यहाँ आत्मा कहने से तो अंत करण अवच्छिन्न चैतन्य को ले रहा है क्योंकि आत्मा कहने से अभी उसको शुद्ध आत्मा का बात तो नहीं है तो अध्यास कर रहा है अहम आत्मा में अध्यास कर रहे है अच्छा। अहंकारादि भी आत्मा न सादृश्य संभव आत्म तो आत्मा शब्द से यहाँ अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य को ले रहा है अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य अज्ञान अवस्था में वो मानता है <च्छिक> वास्तविक अंतकरण कभी चैतन्य को अवच्छिन्न करेगा वास्तविक <च्छिक> नहीं करेगा इसलिए कह जाएगी ये मानता है कि हम इतने अंश में अध्यास कर रहा है किन्न वास्तविक अध्यास किसमें कर रहा है और चैतन्य भी कर रहा है इसलिए कहना आत्मा में अहंकार का अध्यास हो रहा है किन्तु जिस समय में अज्ञान ही कर रहा है वो वास्तविक आत्मा में करने पर भी उसका बुद्धि है तो अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यास हो रहा है इसलिए सादृश्य संभवत क्या सादृश्य है अविद्या सांसत्व ये जो अधिष्ठान है अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य इसको अविद्या से ही वो चैतन्य को अवच्छिन्न करवाया उन्होंने से सांसत्व आ गया और परिच्छिव अर्थात परिछिन्न हो गया है इसको अंतकरण से परिचिन करवाया और विषय बीच में रहा विषयत्व अविद्या सांसत्व विषयत्व परिचिन सांसत्व कहने से इसमें भी एक सामान्य अंश एक विशेष अंश है चैतन्य अंश विशेष अंश हुआ सामान्य अंश जो परिचिन्न होकर ये अंश है और विषयत्व तो अभी अहंकार अवचिन्न चैतन्य विषय बन जाएगा अवच्छिन्न मात्र के ये विषय बनेगा परिचिन तो ये तीनों अंश भी संभव इसलिए आत्मा अधिष्ठान आत्मा अधिष्ठान हो जाएगा जब तक अज्ञान है तब तक आत्मा अधिष्ठान बन करके उसमें अध्यास होगा अज्ञान है तो परिचिन करवाएगा अच्छा अध्यास होने के लिए ठीक है अधिष्ठान एक चीज हुआ सुक्ति हुआ खाली सुक्ति अधर अगर वहां रहेगा हमको अगर कोई दोष नहीं है प्रमाण प्रमेय प्रमात्रिगत तो इत्यादि दोष नहीं रहेगा तब अध्यास हो जाएगा नहीं होगा हो तो पुरोपक्षी कहता है कि ना प्रमाण दोष अभाव ना भी सिद्धांत कहेगा पुरोपक्षी कहता है कि प्रमाण दोष अभाव यहाँ कोई प्रमाण क्या है प्रमाण जो होगा उसमें कोई दोष होना चाहिए तभी जाकर के अध्यास होगा सिद्धांत कहते प्रमाण दोष का अभाव नहीं है यहाँ भी दोष है अभी क्या आया दोष होता तो विद्या ही दोष है च आत्मनो नाश्रय अप सिद्धांत अभी आप कह दिए कि आत्मा अधिष्ठान है अहंकार उसमें अध्यस्त होगा और जो अधिष्ठान होगा वो विषय बनना चाहिए अभी आप उसको अवच्छेद बना करके अंतकरण को अवच्छिन्न चैतन्य को विषय बनाते हैं जो भी हो चैतन्य को अगर आप विषय बनाते हैं आपका अप हुआ तो चैतन्य विषय नहीं बनता है सिद्धांतों का मत है की चैतन्य अवच्छिन्न हो गया मतलब जड़ है विषय बनेगा पूर्व पक्षी वो बात को नहीं ले करके मतलब शंकार कर रहे हैं चैतन्य मात्र के अगर आप बनाएंगे उसको विषय तो अपसिद्धांत तो होगा सिद्धांत कह रहे हैं कि अमुख्य से तस् मुख्य चैतन्य है तो विषय नहीं बनेगा बने बने किन्तु तो अमुख्य चैतन्य जो है वो बन जाएगा ऐसे कहा गया है कहते हैं न तावत अयम एकांत नो अस्मत् प्रत्यय विषय एक अस्मत प्रत्य वाक्य है न तावत अयम एकांत नस्मत प्रत्यय में भगवान भाष्यकार कहते हैं ताबत अयम आत्मा एकांत न क्यों कहते हैं अस्मत् प्रत्यय विषयत्व इस प्रकार सबको ज्ञान होता है तो होने से अधिष्ठान बनेगा और ये जो मैं बोलकर के ज्ञान होता है ये अमुख्य है ये मुख्य नहीं है इत्यादि भाष्यकारीर एवं भाष्यकार ने कहे हैं ये बात अर्थात विषय बनेगा चैतन्य अवचिन्न चैतन्य विषय बनेगा किंच अव्यवधान प्रकाश मनत्व अधिष्ठान तो प्रयोजकम न तो अधिष्ठान से विषयत्वी गौरव पहले कहा था बात अधिष्ठान वही बनेगा जो प्रकाश होना चाहिए सुक्ति इत्यादि परप्रकाश्य होते हैं आत्मा स्व प्रकाश है प्रकाश होना चाहिए चाहे कैसे भी हो किंतु तो सुक्ति इत्यादि परप्रकाश्य होने से विषय बनते हैं आत्मा पर नहीं है स्व है इसलिए विषय नहीं बनेगा अधिष्ठान प्रयोजक विषयत्व नहीं है प्रकाश मानत्व में न तो अधिषान से विषयत्व गौरव न प्रकाशत्व एवं न अधिष्ट पूर्व पक्षी कहते हैं विषय नहीं बनेगा तो मतलब प्रकाशमान होगा ये नहीं हो पाएगा वही प्रकाशमान होगा जो विषय बने बनेगा विषयत्व बिना अधिष्ठानस्य से अव्यवधान प्रकाशमान दृष्टम पूर्व पक्षी कहते हैं विषय नहीं बनेगा तो अव्यवधान प्रकाशमान कहने का वेदांति लोग जैसे कहते वहाँ व्यवधान हम घट देखते है व्यवधान चक्षी होता है चक्षी व्यवधान अर्थात बीच में किन्तु ब्रह्माकार वृत्ति में वहाँ कोई और व्यवधान नहीं है साक्षी ग्राह्य होता है तो होने से सिद्धांत कहता है कि का पहले संकार, तो के बिना से प्रकाशमान होगा ऐसे कहीं देखा नहीं गया सिद्धांत कहता है कि यथा अधिष्ठान से परमते न्यायिक लोग आप लोग जैसे अधिष्ठान का अपरोक्ष मानते हैं क्वचित मन सा नेत्राभ्य कहीं मन के द्वारा अधिष्ठान को अप्रोक्ष कहते हैं जैसे आत्मा आकाश इत्यादि होगा आकाश में शब्द आत्मा में को इत्यादि उसमें मन के द्वारा होता है और क्वचित नेत्राभ्या जहाँ का अध्यास करते हैं अधिष्ठान कहीं आप मन के द्वारा मानते हैं उसका प्रत्यक्ष होता है कहीं चक्षु के द्वारा इंद्रियों के द्वारा मानते है जैसे आपका दो प्रयोजक हो गया कहीं नेत्र के द्वारा कहीं मन के द्वारा हम कहेंगे कहीं ये दोनों नहीं होने पर भी साक्षात होगा और एक अधिक जोड़ने में क्या हानि है तो सिद्धांत कह रहा है कि तथा असमन मत है स्वतोत्र नेत्र मन बिना स्वतः प्रकाशमान मान होगा तो आप जैसे दो प्रयोज को मानते है अधिक मानेंगे नोक्ष अध्यास दृष्ट जो स्वतः अपरोय है ऐसा जो अधिष्ठान है इस प्रकार अधिष्ठान में किस का अध्यास होता है के कहता है कि आत्मा में जो पदार्थ का सब उत्पन्न होते हैं कभी तो उस विषय में भ्रम भी हो सकता है जहाँ जो भान होता है नहीं होने पर भी तो भान हो जाना ये भ्रम होगा और आत्मा में कभी तो इस प्रकार कभी भ्रम हो गया तो उसका अधिष्ठान जो है आत्मा वो मन से प्रत्यक्ष होता है बाहर पदार्थ तो दृष्टि से होता है किन्तु आप कहते है मतलब स्वतः तो अपरोक्ष है स्वतः अपरोय पदार्थ में कहीं कोई भ्रम हुआ स्वतः अपरोय कभी अधिष्ठान बना आपके पास दृष्टांत क्या है नया दृष्टांत देता है मन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है जो अधिष्ठान उसमें कभी भ्रम हो सकता है इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है अधिष्ठान उसमें भ्रम हो सकता है किन्तु वेदांत कहता है कि हम कहते हैं कि स्वतः अपरोय अधिष्ठान मैया कहता है उसमें दृष्टान्त क्या है पूछता है अनु कहता है जिसको आप आत्मा में मानते हैं है अज्ञान शोक मोह स्वप्न गृह सिद्धांत उत्तर दे दिया अज्ञान शोक मोह ये सब का कहाँ अध्यास होगा आत्मा में ही होता है तो ये आत्मा स्वतो अपरो है हमको अज्ञान है ब्रह्म का तो ये जो अध्यास करता है इसके लिए क्या ये मन के द्वारा इसको जानता है ना इंद्रिय के द्वारा अज्ञान का ज्ञान किसके द्वारा होता है अज्ञान सुख दुख ये सब साक्षी अज्ञान सुख दुख मोह स्वप्न ये सब साक्षी भाषा है जो वस्तु है वही प्रमाता से होता है सुख जो इंद्रिय ग्राह्य होगा वो प्रमाता से जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो प्रमाता से नहीं है सुखी भी सुख भी सुखी राज आ, सब, तो साक्षी होते हैं तो यहाँ सुप्ति राजा तो चैतन्य में अध्यस्त हुआ वहाँ हम फिर प्रमाण प्रमेय प्रमाता सब एक करके कहते हैं कि साक्षी में अध्यस्त होता है सुख दुख स्वप्न अज्ञान ये सब तो साक्षात तो अध्यस्त है और यहाँ ना मन के द्वारा ना इंद्रिय के द्वारा अधिष्ठान का ग्रहण हो रहा है और ये सब अध्यस्त है दृष्टान्त दिया शोक मोह मन के द्वारा मन के द्वारा क्योंकि सुख दुख ये किसका परिणाम है अंतकरण तो स्वयं उस समय में परिणाम होकर विषय बना जो विषय बनेगा वो विषय ही नहीं बनेगा विषय ग्रहण उस समय में अंतकरण स्वयं परिणाम ही हो गया ना सुख दुख आता वो ही बन गया इसलिए वो साक्षीभाष्य होता है साक्षी के द्वारा अंतकरण का सारे परिणाम साक्षी भाष्य क्यूँकि अंतकरण विषय कोटि दृश्य कोटि में गया अंतकरण का परिणाम हुआ ना परिणा। मन शोक में हाँ। तो इस प्रकार कहेंगे अंतकरण सावय है इसलिए एक अंश हो गया एक अंश नहीं हुआ इसी प्रकार की ये कहे थे जब विचार आया था तो वहाँ कहे थे कि अंतकरण का एक अंश हो जाएगा विषय रूप से परिणाम होगा और एक अंश नहीं होगा इस प्रकार कहे वेदांत तो का मुख्य मत में ही नहीं है अंतकरण परिणाम होगा और अविद्या वृत्ति होकर के साक्षी उसको प्रकाश करेगा वेदांत का मुख्य मत है तथा परेर यथा अक्षिगम्य सुक्तिकादो रजतादि ग्रम परेर नया जिसके अन्य के द्वारा अक्षिगम्य सुक्तिकादो गम्य है सुक्ति का वो सब में रजतादि भ्रम जैसे स्वीकृत तथा तो स्वतः पर आत्म अहंकारादी विभ्रमे नास्त बाधक स्वतपरोक्ष आत्मा उसमें का विभ्रम भ्रम ब्रह्म अर्थात वास्तविक अहंकार परिच्छि इस प्रकार की कोई पदार्थ है नहीं नहीं होने पर भान होना यही भ्रम है नु स्वयं प्रकाश से अभी दूसरा ये अधिष्ठान का दूसरा है कि सामान्य विशेष दो अंश रहना चाहिए और जब हमको ब्रह्म होता है सुक्ति में रजत वहाँ सु का सामान्य अंश इदम् वो ज्ञात होता है विशेष अंश ज्ञात नहीं होता है तो इसी प्रकार की स्वयं प्रकाश से आत्मनो अगर आप उसको अधिष्ठान बनाएंगे उसमें भी ज्ञात अज्ञात अंश होना चाहिए किन्तु तो ज्ञाता ज्ञात अंश असंभव आत्मा में ऐसे अंश कहां से आएगा नहीं होने से प्रथम अधिष्ठान था तो अधिष्ठान ये कैसे बनेगा सिद्धांत इस दूरस्थयोर वृक्षत्व प्रतीयम दूर में दो वृक्ष है वृक्षत्व प्रतीयम है अभी हमको वृक्ष बोल करके दिख रहा है दूर से दो वृक्ष जो रास्ता के बगल में वृक्ष अगर होगा बहुत दूर में दो दिखेंगे वो तो एक जैसा लगेगा हमको वृक्ष दिख रहा है किंतु वहाँ दो वृक्ष है एक से दूसरा भिन्न है दोनों में भेद है वो भेद ग्रहण होता है किंतु वृक्ष ग्रहण होता है तो वृक्ष ग्रहण होने पर भी वृक्ष भेद का ग्रहण नहीं हो रहा है तो जैसे यहाँ हुआ तो इसी प्रकार की वृक्षत्व प्रतियमानी तावन मात्र रूप भेद न अर्थात वृक्ष मात्र ग्रहण होता है किंतु न ज्ञाते तावन मात्र रूप के आगे थोड़ा कमा कर देने से ठीक होगा दूरस्थे न प्रतियो दूरस्थयो प्रतियो मन दोनों ष्टी है वृक्षत्व न तावन मात्र रूप ग्रहण होने पर भी तावन मात्र रूप तावन मात्र रूप उतने का तो ग्रहण हो गया भेदो ना तो उस वृक्ष में रहने वाला दूसरा वृक्ष का भेद न ज्याते अंगीकार्य अन्य था कहेंगे नहीं नहीं भेद में अगर हमको अधिष्ठान दिख रहा है तो अधिष्ठान में रहने वाला धर्म भी दिखेगा इस प्रकार अगर कहेंगे तब तो वृक्ष दिखेगा तब तो वृक्ष दिखे में रहने वाला भेद भी दिखेगा अगर कहेंगे अन्यथा भेद भ्रांति अनुदय आपात अगर वृक्ष दिखे दिखेगा तो वृक्ष दिखे वाला भेद भी दिखेगा फिर हमको भ्रम होगा कि यहाँ एक वृक्ष है बोल करके दूसरे जो देखता है एक देखता है तो वो एक जो देखता है वहां दो है कि जो एक देखता है ये भ्रम है तो अगर उसको एक वृक्ष दिखने का समय में उस वृक्ष में रहने वाला वृक्षांतर का भेद भी दिखेगा तो फिर उसको भ्रम होगा नहीं, नहीं होगा तो इसका सिद्धांत कहता है अन्यथा अन्यथा अर्थात अगर भेद का अगर ज्ञान होगा तो भेद भ्रांति अनुदय आ पाता भेद भ्रांति नहीं होगा तो भेद दिख जाएगा तो फिर भ्रांति नहीं होगा कहेगा दो अलग अलग वृक्ष है अर्थात जैसे यहाँ वृक्ष से दिखने पर भी उसमें रहने वाला भेद रूप का धर्म नहीं दिखा इसी प्रकार की है एवं ज्ञाते अपि आत्मनि तत्व संभव वृक्ष ज्ञात होने पर भी वृक्ष में रहने वाला भेद ज्ञात नहीं हुआ इसी प्रकार की ज्ञाते अपि आत्मनि आत्मा में रहने वाला जो अज्ञातत्व संभव है अर्थात आत्मा में रहने वाला कुछ धर्म का ज्ञान नहीं हो रहा है एक अंश का ज्ञान होने पर भी दूसरा अंश का ज्ञान नहीं हुआ आत्मनि ज्ञाते आत्मनि अज्ञातत्व तो संभव उस आत्मा में अज्ञात तत्व तो ये रह सकता है उसका जो तो विशेष अंश निरवच्छिन्न व्यापक असंभव ये सब अंश का ज्ञान नहीं हो रहा है आत्मा का में इस प्रकार ज्ञान हो रहा है किंतु उसमें रहने वाला जो विशेष चीज क्या है असंग है कूटस्थ है अपरिचिन है ये सब का ज्ञान नहीं हो रहा है वृक्ष का ज्ञान हो रहा है ज्ञान का, का नहीं हो रहा है इसी प्रकार आत्मा का सामान्य अंश सा का ज्ञान हो रहा है कैसे अहम ये तो ज्ञान हो रहा है इसका विशेष अंश क्या है कूटस्थ असंग अपरिचिन्न ये सब ज्ञान नहीं हो रहा है वृक्ष दूर में पता नहीं लगता है इस आत्मा से यहाँ यहाँ दूर क्या है यहाँ है की दूर जो हमारे अंदर में मालिन् है यही दूर अर्थात बुद्धि में शुद्धता नहीं होना यहाँ वही दूरी क्या ना वहाँ देशगत दूरी यहाँ कालोगत दूरी अर्थात जितना जितना हम कालगत अर्थात हम जितना जितना सुनते हैं हमारा हमको क्यों ये नहीं लगता है कि हम कूटस्थ है असंग है अपरिछन्न है क्यूँकी हमारा अंदर में विरुद्ध विचार है ना हम परिचिन्न है रामानंद है श्यामानंद है ये विरुद्ध विचार है ये विरुद्ध विचार अभी हमसे कितना दूर है कहेंगे <laughs> जितना हमको ये जल्दी घटेगा तो, तो यहाँ वास्तविक नहीं है मतलब कहने का अर्थ है कि विरुद्ध संस्कार ही यहाँ दूरी है वहाँ मतलब देश का तो दूरी है यहाँ विरुद्ध संस्कार दूर है तो। जो बुद्धि क्या है ना जिनका बहुत ज्यादा राजस्वता रहेगा वो जब कहते न मतलब विचार करने का समय में उसको विरुद्ध विचार आएगा ये ऐसा क्यों नहीं होगा ऐसा क्यों नहीं होगा ऐसा क्यों नहीं होगा इसको आएगा किन्तु जो लोग ग्रहण करेंगे वो ग्रहण करेंगे अच्छा हाँ ये ऐसा है उनको कभी शंका होगा हाँ ये किंतु जिनको विपरीत विचार होगा तो विपरीत विचार क्यों संस्कार नहीं है उनको हर वाक्यों में तो तो आएगा इसको विपरीत विचार को हटा देगा यही बुद्धि में जो विपरीत विचार यही दूर करके रखता है अब क्या पूछ सकते मनो अवस्था मनो अवस्था तो यहाँ सब बाधक है मनो अनवस्थान वहाँ मनो तो मन अन्य मनस्क हो गया हमको कोई पदार्थ नहीं दिखने का कारण है कि मनो उस पदार्थ में नहीं है सामने में है व्यक्ति खड़ा है किंतु हम चिंता करें और कुछ है तो होने से हमको व्यक्ति दिखता नहीं वो तो मनो अनवस्थान तो वहाँ जितना कहा गया अति सूक्ष्म दूरा अति सामिप्यात मनो अनवस्थान समान व्यवधान ये सब यह यहाँ व्यवधान व्यवधान क्या है विरुद्ध संस्कार व्यवधान है हम जितना कहेंगे नहीं नहीं हम असंग है कहेंगे हम कैसे असंग है मही है कहते नहीं है तो कम से कम तो मेरा है जो शरीर है इतना ये सब है असंगर नहीं हो पाते हैं ये बार बार विचार करने से ये बार बार विचार करने से क्या होगा हमको जो ये करने का बुद्धि और एक है अगर हमको कुछ करना होगा तो हमको करना चाहिए नहीं चाहिए दिल्ली जाना है तो हम ट्रेन से उतर जाएंगे हमको अगर कुछ करना है तो करो से हम मालूम नहीं हो पाएंगे इसलिए पहले हमारा बुद्धि में ये रखना पड़ेगा हमको जगत में कुछ करना नहीं है कर भोजन नहीं करना है अगर तो भूख लगता है तो जिसको भूख लगता है वो जाए खाए किसको लगता है तो शरीर को लगा और मन को कहा वो दोनों मिल करके जाए खाए हमको नहीं करना है विचार तो तो इसी प्रकार की लेना पड़ेगा नहीं तो कहेंगे ये भूख तो मृत्यु तो छूटेगा नहीं फिर हम इसे अलग कैसे होंगे तो इसी प्रकार की यह सब अर्थात हमको कुछ करना नहीं है ये बात दृढ़ करने से ही ये करने से हमको धीरे धीरे नहीं तो आप दो मिनट भी बैठेंगे ना अंदर से तो झक देगा ये करना है वो करना है ये करना है ये करना है वो करता रहेगा पहले पहले हम होता है थोड़ा सोचेंगे नहीं आज थोड़ा घंटी लगेगा कहीं नहीं अभी तो ये जाना पड़ेगा नास्ता के लिए जाना पड़ेगा किन्तु पाठ के लिए जाना पड़ेगा तो कहेंगे कैसा करेंगे कहेंगे ये सब विचार करके हटा लेंगे, शरीर मन बुद्धि ऐसा करेंगे आप अगर जंगल में हैं, तब तक तो कहेंगे कि ठीक है ये बैठर है किंतु अगर आप लोकालय में हैं, तब ये सब कर्म तो करेंगे ही करेंगे शरीर मनोबुद्धि उससे अलग होना तो ये विचार से अलग होना वेदांत नहीं कहता कि आप उसको सब स्वरूप तो अलग करे अर्थात स्वरूप गंगा जी से फेंक दिया वो कुछ फेंका नहीं वो तो शरीर ठो बेचारा फेंका गया मन कहा फेंका तो कहता है कि विचार करके इसे अलग कर ले यही अलग हो जाना विचार करके अलग करने से ये जो करण हमसे रहा कि फिर आगे कुछ करेंगे नहीं करेंगे क्यों उनका जैसे डिजाइन है ऐसे करेंगे उसका अगर पहले से प्रारब्ध डिजाइन था प्रारब्ध प्रारब्ध है कि वो जनक बनेगा कह जनक बनेगा जनक रोक नहीं पाएगा उसको कह गया मैं कौन हूँ इसको रोकने वाला किसी का है कि जड़ बड़ा जैसा चलेगा उसका ऐसे चलेगा ये तो जैसे है पंचदशी में ये बात को सब स्पष्ट करते हैं, जहां जैसे है विचार करके इसे अलग हो जाना नहीं कि शरीर मनोबुद्धि को पकड़ करके जबरदस्त रोकना अगर हम शरीर मनोबुद्धि को पकड़ करके रोकेंगे हम उसके साथ मैदान में उतर गए नमको तो गैलेरी में बैठना है मैदान में खेलेंगे ये शरीर मनोबुद्धि और हम उतर करके वहां पकड़े हम उन्हीं के साथ आ गए हम भी तो संसार में आ गए इसलिए उनको जैसा करना है करने देना हम उससे अलग नहीं किंतु जब तक वो सब अशास्त्रीय कर्म करते रहेंगे शरीर मनुभ उससे अलग नहीं हो पाएंगे इसको पूर्णतया शास्त्रीय बनाकर करके ही छुटकारा होगा ये शास्त्रीय बनाना ही साधन है जैसे पूर्णतया शास्त्रीय हो जायेंगे शास्त्रीय हो जाएंगे तो सात्विकता आ जाएगा छुटकारा हो जाएगा उसे यही है साधना अर्थात सात्विकता बढ़ाना है अच्छा अज्ञातत्व तो संभवत ये अज्ञातत्व तो आत्मा में एक अंश में अज्ञातत्व तो आयेगा भेद ही वस्तु न स्वरूपम न धर्म अन्यन्याश्रया अन्यत्र विस्तर ये प्रकरण से ये चिचुक में विचार आया था तो कहते जो भेद अभी आप कह दिए कि वृक्ष में भेद है और कहे कि वृक्ष का ज्ञान होने पर भी भेद का ज्ञान नहीं हुआ पूर्व पक्षी कहेगा कि वृक्ष और भेद ये दोनों अलग अलग पदार्थ है वृक्ष धर्मी भेद धर्म धर्मी का ज्ञान हुआ धर्म का ज्ञान नहीं हुआ ये स्वाभाविक सिद्धांत कहता है कि भेद यहाँ धर्म नहीं है भेद उसका स्वरूप है क्यूँ कहता है पूर्व पक्षी कहेगा कि आत्मा का यहाँ आप कहते हैं कि उसमें एक ज्ञात अंश है इसमें एक, एक अज्ञात अंश है आत्मा में आप कोई धर्म नहीं मानते हैं कि कहेंगे कि धर्मी का ज्ञान हुआ धर्म का ज्ञान नहीं हुआ वृक्ष और आत्मा दोनों को दृष्टांत दृष्टान्त में विचार करते हैं सिद्धांत कहता है कि आत्मा अधिष्ठान जो की निर्धर्म जे, जे। होने पर भी निर्धर्म होने पर भी उसमें अज्ञात ज्ञात अंश दो आएंगे कभी अधिष्ठान बनेगा ये सिद्धांत को सिद्ध करना पड़ेगा सिद्धांत दृष्टांत दे दिया वृक्ष को वृक्ष और भेद दिया जी। तो आत्मा जैसे हुआ वृक्ष भेद इस प्रकार होना चाहिए पूर्व पक्षी कहेगा कि वृक्ष धर्मी भेद धर्म इसी प्रकार की यहाँ आत्मा में धर्मी धर्म नहीं है यहाँ दो अंश कैसे दिखाएंगे वहां धर्मी धर्म हुआ भेद धर्म है और रहा वृक्ष धर्मी हुआ ज्ञात हो गया इस प्रकार आत्मा में नहीं है सिद्धांत इसको निराकरण करने के लिए कह रहा है कि वृक्ष और भेद धर्म धर्मी नहीं है भेद और वृक्ष का स्वरूप ही है अर्थात जो भेद है वही ही वृक्ष है तभी कहते हैं कि सिद्धांत देखिए ये दोनों एक ही चीज है फिर भी एक अंश अज्ञात एक अंश अज्ञात हुआ धर्म धर्मी हुआ तो ज्ञात अज्ञात हुआ तो हो सकता है सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं किन्तु क्यूंकि धर्मधर्मी कहकर के ज्ञात अज्ञात कहेंगे तो दाष्टाधिक आत्मा में घटेगा नहीं राष्ट्रांतिका में एक ही है आत्मा उसमें ज्ञान दोनों मानना पड़ेगा धर्म धर्मी नहीं है तो इसलिए सिद्धांत कहते हैं जो वृक्ष को हम दृष्टान दिया वहाँ वृक्ष और भेद दोनों एक ही चीज है स्वरूप है ये भेद धर्म नहीं है रूप से भेद क्यों धर्म नहीं होगा सिद्धांति उसके कहता है भेद ही वस्तु न स्वरूपम न धर्म धर्म अगर होगा तो क्या होगा अनुन्यासात अभी का व होगा भेद अभी वृक्ष में भेद क्यों रहेगा वृक्षांतर का भेद रहेगा वृक्षांतर का भेद इस वृक्ष में क्यों रहेगा उसी वृक्ष का भेद उसी वृक्ष में रहेगा नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं रहेगा वृक्षांतर का रहेगा क्या नियम है इसमें उसी वृक्ष का नहीं रहेगा वृक्षांतर का रहेगा इसमें क्या नियमों को कहेंगे क्योंकि ये वृक्ष उस वृक्ष से भिन्न है भिन्न होने से भेद रहा भिन्न होने से भेद रहा ना इसमें भेद है बोल करके आप इसको भिन्न कहते हैं भेद है। होने से भिन्न कहते, है। कहते हैं, भेद होने से भिन्न कहते भेद रहने से भिन्न कहते हैं और भिन्न होने से आप भेद को रखते हैं क्या दोष आ गया सिद्धांत वही बात कहते अनुन्यास रहे आपात इसलिए भेद वस्तु का धर्म नहीं हो पाएगा स्वरूप होगा तो यहाँ इतना विचार कर दिया शिक्षक में और आगे कहते हैं जहाँ सिद्धांती वेदांति जहाँ भेद को खंडन करता है सिद्धांती अभेद को सिद्ध करेगा ना नेद को खंडन करेगा भेद धर्म नहीं होगा तो खंडित हो गया अनुन्याश्रय हो जाएगा भेद स्वरूप भी नहीं होगा भेद अगर स्वरूप होगा स्वरूप का ज्ञान के लिए किसी अन्य का ज्ञान आवश्यक है भेद अगर स्वरूप होगा फिर प्रतियोगी सापेक्ष होगा तो फिर अभेद जो अभाव है अभाव का आपका लक्षण है कि प्रतियोगी ज्ञानाधीन अब अभी अभेद स्वरूप कह दें तो प्रतियोगी निरपेक्ष होकर के ज्ञान होगा नहीं फिर भेद कहाँ हुआ तो इसलिए भेद स्वरूप भी नहीं होगा भेद स्वरूप भी नहीं हुआ भेद धर्म भी नहीं हुआ फिर भेद क्या है सिद्धार्थ कहते हैं भेद कुछ है ही नहीं ये तो केवल व्यवहार करने के लिए सब चला रहे विचार करने से भेद कोई पदार्थ ही नहीं है अभेदसिद्ध होगा अच्छा अन्यत्र अन्यत्र से विचार ठीक है अतः प्रत्यक्ष खंड का वेदांत का ये मुख्य विचार ये पूरा हो गया ये दो पृष्ठ मुख्य विचार था अर्थात हमको अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य आत्मा का सामान्य अंश ज्ञान होने पर भी विशेष अंक ज्ञान नहीं हो रहा है विशेष अंश क्या है हम हमकुटस्थ है असंग है अपरिचिन्न है तो ये ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है कहते हैं हमारे अंदर में विरुद्ध विचार कम मानते रहते हैं हम हमकुस्थ नहीं है हम सक्रिय है ये सब है अर्थात तो शरीर मनोबुद्धि आदि में होने वाला सब क्रिया को बार बार अपने में सटा रहे इसको बार बार हटाना है बार बार हटाना है तो अर्थात ये प्रक्रिया जितना हटाएंगे उतना होगा नहीं तो ग्रंथ तो आरंभ से हो करके उपक्रम से हो करके उपसंगार होने लगेंगे <laughs> किंतु ये हमको हटाना पड़ेगा तो करके काम होगा ओम शंकर